पुनः भगवती स्फृति कहती हैं हरे ओम नमः कूप्याय च वट्याय च नमौ विग्र्याय च तप््याय च नमो मेज्ञ्याय च विदुत्य्याय च नमौ वरकाय च वरकाय च अर्थात कूप में स्थित रहने वाले के लिए नवन कांड में रहने वाले के लिए नमन प्रकाश और धूप में रहने वाले के लिए नमन बादलों में रहने वाले के लिए नमन ज्योति में रहने वाले के लिए नमन वर्षा में रहने वाले के लिए नमन अवर्षा में रहने वाले के लिए नमन हवा में स्थित के लिए नमन प्रलय में स्थित के लिए नमन वास्तुकला में स्थित के लिए नमन वास्तु कला का पालन करने वाले के लिए नमन सोमदेव के लिए नमन रुद्रदेव के लिए नमन तांबे जैसे रंग वाले के लिए नमन गुलाबी रंग वाले के लिए नमन सिंह वाले के लिए नमन पशुपति के लिए नमन उग्र के लिए नमन भीम के लिए नमन उग्र के लिए नमन विचारवान के लिए नमन दूर का विचार करने वाले के लिए नमन शत्रुहंता के लिए नमन शत्रुओं के हनन में लगे हुए के लिए नमन वृक्ष में स्थित के लिए नमन हरे के इस वाले के लिए नमन तारने वाले के लिए नमन पुनः भगवती स्ృతి कहती हैं हरे ओम माम नमः संभवायच मयौ भवायच नमः शंकरायच मयस्करायच नमः शिवायच शिवतरायच भगवान संभु के लिए नमस्कार दोनों देवों के लिए नमन शंकर के लिए नमन मई के लिए नमन शिव के लिए नमन शिव से इतर देव के लिए नमन समुद्र के इस पार वाले के लिए नमन समुद्र के उस पार वाले के लिए नमन पार लगाने वाले के लिए नमन तीर्थवासी के लिए नमन तट पर स्थित के लिए नमन घास में स्थित के लिए नमन समुद्र के फेन के लिए नमन रेत में स्थित के लिए नमन प्रवाह में स्थित के लिए नमन शिलाखंड में स्थित के लिए नमन जल में स्थित के लिए नमन कौड़ी सीप आदि में स्थित के लिए नमन पुल में स्थित के लिए नमन तृणों में स्थित के लिए नमन श्रेष्ठ पथ में स्थित के लिए नमन चरागाह में स्थित के लिए नमन वाड़े में स्थित के लिए नमन सय्यन में स्थित के लिए नमन घर में स्थित के लिए नमन हृदय में स्थित के लिए नमन कठिन राह में स्थित के लिए नमन काठ पर बनाए गए गुफा में स्थित के लिए नमन गुआर में स्थित के लिए नमन सूखी लकड़ी में स्थित के लिए नमन हरियाली में स्थित के लिए नमन भूखा में स्थित के लिए नमन धूल में स्थित के लिए नमन अदृश्य में स्थित के लिए नमन अदृश्य में स्थित के लिए नमन उर्वर में स्थित के लिए नमन अधिकाधिक में स्थित के लिए नमन पत्तों में विराजमान के लिए नमन नीचे गिरे हुए परण में गिरने वाले के लिए नमन उत्पन्न होने वाले के लिए निरंतर प्रयास में रहने वाले के लिए नमस्कार सत्रों के संहारक के लिए नमस्कार कर्महीन को नमस्कार प्राण में पैदा करने वाले के लिए नमन धनस पैदा करने वाले के लिए नमन देवताओं के हृदय में वास करने वाले के लिए नमन सृष्टि का चिंतन करने वाले के लिए नमन पाप पुण्य में रहने वालों को विभक्त करने वाले के लिए नमन हे रुद्रदेव आप पापियों को अधोगति देने वाले हैं आप अन्न बल के स्वामी हैं आप नीले और लाल रंग के हैं आप प्रजा को कष्ट न देने वाले हैं आप पशुओं को भी भयभीत नहीं होने देते आप हमें थोड़ा सा भी रोगग्रस्त मत होने दीजिए हम यजमान अपने बुद्धि रुद्रदेव को अर्पित करते हैं रुद्रदेव वीरों के प्रेरक हैं अति बलवान हैं जैसे दो पायों और चौपायों के शांत रहने से गांव प्रांत शांत रहते हैं वैसे ही हम सब के शांत और चिंता मुक्त रहने के लिए आप हमारे ऊपर अनुग्रह करें अथवा हमारे गांव ही शांतमय रहे पुनः भगवते स्ృతి कहती हैं हरे ओम हे ओमम जाते रुद्र सेवतनोह सेवा विश्वाहा वेखाजि सेवा रुद्रस्य वेखाजि तया नोमृड जीवसे अर्थात हे रुद्रदेव आप कल्याण स्वरूप हैं औषधि की तरह बीमारी से मुक्त करने वाले हैं शरीर को ताजगी देने वाले हैं आपका वह स्वरूप हमारे लिए सुखदाई हो हे रुद्रदेव आप हमें अस्त्र शस्त्रों से दूर रखिए हम दुर्गति होने से बचें हम क्रोधित होने से बचें आप अपना धनुष और प्रत्यंचा उतार दीजिए ताकि यजमान आनन्दमय हो सके आप हमारी पीढ़ियों को सुखी बनाने की कृपा कीजिए हे रुद्रदेव आप अविष्ट फल दाता हैं आप अतीव कल्याण करने वाले हैं आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए आप हमारे प्रति अच्छे मन वाले होइए आप वृक्ष की खेड़ ऊंचाई पर अपने आयुध रख दीजिए पशुओं की खाल से वस्त्र धारण करके पधारिए आप केवल अपना धनुष धारण करके आइए हे रुद्रदेव आप उपद्रव नासी हैं आप शुद्ध स्वरूप हैं आप हमें भयावान बनाइए आप हमें अभयवान बनाइए आप हमें भाग्यवान बनाइए आपको आप नमस्कार आपके हजारों अस्त्र हमारे हित साधक हों वे अस्त्र अन्यों पर पड़ें दुश्मनों पर पड़ें हे रुद्रदेव आपके बाहों से हजारों प्रकार के हजारों अस्त्र शस्त्र हैं आप उन आयुधों का मुंह हमारी ओर से फेरने की कृपा कीजिए हे रुद्रदेव आप असंख्य लोगों के नियंत्रक हैं आपके हजारों गुण भूमि पर अधिष्ठित हैं आप अपने धनुष को हमसे हजारों योजन दूर रखिए अनेक लोगों को आपने बस में करने वाले रुद्रदेव के हजारों गुण इस पृथ्वी पर हैं अपने गुणों के धनुषों को हमसे दूर रखिए हे रुद्रदेव आप नील गर्दन वाले हैं आप श्वेत कंठ वाले हैं आप स्वर्ग लोक में निवास करते हैं आप अपने धनुष को हमसे हजारों योजना दूर रखिए हे रुद्रदेव आप नीली गर्दन वाले हैं आप सफेद कंठ वाले हैं आप नीचे भूमंडल में विचरण करते हैं आप अपने धनुषों को हमसे हजारों योजन दूर रखने की कृपा करें हे रुद्रदेव आप नील ग्रीवा हैं आपका रंग हरा है आप अत्यंत ओजस्वी हैं आप वृक्षारद में अधिष्ठित हैं आप अपने धनुष को प्रत्यंचाहिन बनाकर हमसे हजारों योजन दूर रखिए हे रुद्रदेव आप भूतों के अधिपति हैं विशेष शिखारहित हैं जो जटाधारी हैं आप उनके धनुषों को प्रत्यंचारहित बनाइए आप उन्हें हमसे हजारों योजन दूर रखिए हे रुद्रदेव आप कई राहों के राहगीरों के रक्षक हैं अन्न से प्राणों को पोसने वाले हैं आयुधधारी हैं जो जीव से युद्ध में जुड़ रहे हैं आप उनके धनुषों को हमसे हजारों योजन दूर कीजिए आप उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित बनाइए हे रुद्रदेव जो तीर्षाओं में हाथ में भाले बाण आदि लेकर विचरते हैं आप उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित बना दीजिए आप उन्हें हमसे हजारों योजन दूर कीजिए हे रुद्रदेव जो पात्रम में अन्न पीने वाले लोगों को परेशान करते हैं आप उनके धनसों को प्रतंजाहरित बना दीजिए आप उनके धनसों को हमसे हजारों योजन दूर कीजिए हे रुद्रदेव जो दिशाओं और बहुत दिशाओं में स्थित रहते हैं आप उनके धनसों को प्रतंजाहरित बनाइए आप उनके धनसों को हमसे हजारों योजन दूर क, रखने की कृपा करें हे रुद्रदेव जो स्वर्ग लोक में रहते हैं जो बरसात की तरह बाण बरसाते हैं हम उन्हें पूर्व दिशा में नमस्कार करते हैं हम उन्हें पश्चिम दिशा में नमस्कार करते हैं हम उन्हें उत्तर दिशा में नमस्कार करते हैं हम उन्हें दक्षिण दिशा में नमस्कार करते हैं उन रुद्र गणों को नमस्कार हो रुद्र गणों द्वारा हमें सुख प्राप्त हो रुद्र गण से हमें रक्षा प्राप्त हो जो हमसे द्वेष भाव रखते हैं जिनसे हम द्वेष भाव रखते हैं रुद्र गण अपने दाढ़ में ऐसे लोगों को रख लें हे रुद्र गण अंतरिक्ष में स्थित आपको नमन आपके बाण हवा की तरह हैं हम पूर्व दिशा में उन्हें प्रणाम करते हैं हम पश्चिम दिशा में उन्हें प्रणाम करते हैं हम दक्षिण दिशा में उन्हें प्रणाम करते हैं उन्हें नमस्कार वे हमारी रक्षा करें वे हमें सुख प्रदान करने की कृपा करें जो हमसे द्वेष करते हैं जिनसे हम द्वेष करते हैं रुद्रगण उन्हें अपनी दाढ़ में रख लें पुनः भगवती श्रुति कहती हैं यारे हे ओम, ओम नमः तुद्रैभ्यं जय प्रथिव्यां जये खामणमेखावह तेभ्यो दशप्राचीर दश दक्षिण दशप्रतिचीर दश ऊर्धिचीर दश ऊर्ध्वाः तेभ्यो नमो mradaayam tote jan dukhma jashcha na dadmah